ृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री निग गौर हरी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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय जय श्री आहारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयते पराशरसूं सत्यवती हृदय नंदनोंस वंदेहम श्रीगुरोपम्ल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहितम् श्री श्री कृष्ण कृष्ण सहगण श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गणलताी श्री विशाखाविता आजावलभुज कनकावदापीर्तन पितर कमलायम युगधर्मौ वंदे जगत्म आयण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या पतौ जैमती छाकलतुभ्य कृपासीभ्यना पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम <coughs> हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दया दरा तुलसी यत्र यत्र तुलसीक ये यदमान पौराण पठनम सं हरि बोलो बुलावरि पर मंगल श्री भावनासार संग्रह सकन श्री परमृ महाूति कृष्णदास तापाद जिनकी कृपा से गुटका ग्रंथ सामने प्रकट हुए और जिनकी कृपा से जो मानसी सेवा पद्धति उसका सम्यक वैज्ञानिक और परिपूर्ण सोपानब्ध स्थापन हुआ सभी के चतुर् संप्रदाय उनके द्वारा परम परम सभाजित पूजनीय श्री कृष्णदास तात्पाद के द्वारा प्रातकालीन लीला में श्री प्रिया जी की श्रृंगार की लीला का स्मरण यहां किया जा रहा है भक्ति का लक्ष्य भक्ति ही है राग मार्ग मार्ग मार्ग और प्रेम मार्ग, पुष्ट मार्ग, उसका लक्षण किया कि पुष्ट मार्ग किसको कहती हैं रागानुवा मार्ग किसको कहते हैं जहां साधन ही सिद्धि हो जाए उसका नाम पुष्ट मार्ग श्री हरिरायचरण का एक ग्रंथ है मानी उनका एक पद है और उसमें यही कहानी यही साधकों को स्थापित किया गया कि जहां पर साधन ही सिद्धि हो जाए उसी मार्ग का नाम पुष्ट मार्ग है या रागानों का मार्ग है साधन उसे कहते हैं जहां फल की प्राप्ति होने के बाद में सहायक संपादन करने वाले घटकों का त्याग कर दिया जाए जैसे रसोई की और रसोई करने के बाद में प्रेशर कुकर जो स्टोव है लाइटर सनासी इन सबों को छोड़ दिया गया और जो पाक हुआ है तो उस पाक को ग्रहण किया जाए तो पाक अलग वस्तु है और रसोई करने की जो साधन है वे अलग वस्तु उनको कहते हैं साधन परंतु तो जहां साधन ही साध्य बन जाए कच्चे आम में और पके आम में कोई अंतर नहीं है ऐसे ही साधक अवस्था में जो हरिनाम किया जा रहा है जो संख्या की जा रही है वह हरिनाम ही अंत में प्रेम के अनुभव रिएक्शन के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में अनुभव के रूप में सामने प्रकट हो जाए उसी का नाम पुष्टि मार्ग साधन अलग वस्तु हो और सिद्धि अलग वस्तु हो उसको हम कहेंगे कहीं योग पुष्टि उसको कहेंगे जहां पर साधन ही सिद्धि बन जाए जो पुष्टि है उसी का नाम रागा जो साधन किए जा रहे हैं तो भक्तिया संजातिया भक्तिया पुलकम भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है माने भक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाती है अन्यथा साधन स्थायी नहीं होंगे। सांख्य कब तक बोली जब तक कई वल की प्राप्ति नहीं हुई योग तब तक अष्टांग योग बोली जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ कर्म कब तक वो जब तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई स्वर्ग की प्राप्ति हुई कर्म का उद्यापन किया अब व्रत का त्याग कर दिया अब वो व्रत नहीं कर रहे हैं उद्यापन करने का मतलब यही है कि अब हम कर्म नहीं करेंगे जो कर्म कर रहे थे उसको यहां पर समाप्त कर रहे हैं तो मीमांसा कब तक जब तक स्वर्ग नहीं मिला परंतु तो भक्ति कब तक ये नहीं कहा जा सकता भक्ति सर्वदा रहेगी साधन अवस्था में भी रहेगी साध्य अवस्था में भी रहेगी अब जहां साधन ही सिद्धि बन जाए साधन ही परम परम आस्वादनी बन जाए तो उस भक्ति का नाम तब रागानुगा भक्ति या पुष्ट भक्ति हो जाए अभी साधन करके इन साधनों को छोड़ दिया और फिर श्री वैकुंठ में पहुंच गए अब बैकुंठ में पहुंच करके नया देव मिला और वहां पर अब वैकुंठ नाथ की सेवा करते हुए विराजमान है ठीक है ये जो स्थिति है इसमें जो निजी का साधन है वो ये साधन ही यद्य सिद्धि के रूप है वहां पर भी साधन ही समी के रूप में परिणत हुआ परंतु फिर भी वहां पर एक विभाजक रेखा दिखती है यहां पर कब साधन करते करते एक प्रेमी भक्त एक रागन भक्त कब निकुंज लीला में पहुंच जाता है उसको पता ही नहीं लगता कि मेरी ये नहीं है कि इतने दिन तक मेरी साधक अवस्था चली इसके बाद में फिर भाव अवस्था आएगी इसके बाद में प्रेम अवस्था आएगी ऐसा नहीं है कब कौन सी स्थिति में वो बदलता बढ़ता चला जा रहा है ये उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी आ, अंतर है कि भक्ति में हम साधन कर रहे हैं कुछ फल प्राप्त करना है कुछ साधन कर रहे हैं यहाँ पर पंत फल बैकुंठ है पंत तो रागन का भक्ति में ऐसा नहीं है यहां पर श्री वृंदावन में रहते हुए जो हम भजन कर रहे हैं ये वृंदावन ही हमारी कहीं गंतव्य भी है डेस्टिनेशन भी वृंदावन ही है ये नहीं है कि यहां पर हम एक साधन की तरह से निवास कर रहे हैं फिर कहीं हमको दूसरी जगह जाना जबकि वैधिक भक्ति में ऐसा ही होता है कि साधन किया जा रहा है कहीं जाना हमारा गंतव्य कहीं अलग है तो भक्ति की एक विशेषता है कि यदि उसमें भी रागान भक्ति की एक विशेषता है प्रमुख विशेषता है कि रागन व भक्ति में साधक का साधन ही अंत में आस्वादनी बन जाता है केवल अंतर जो पड़ेगा वो अंतर पड़ेगा पक्व अपक्व इस मात्र का विचार रहेगा श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय करें पक्व अपक्व मात्र से विचार कच्चा आम ही पक्कर के मीठा आम बन जाता है ऐसे ही अभी बड़ा बोरिंग है हाथ में लेकर के माला करना बड़ा उबाऊ परंतु वही ही परम परम बन जाए तो पक्को अपक्को मात्र का विचार हो जाएगा वस्तु तो अलग नहीं है वस्तु तो एक ही है अब इसका एक लाभ होता है कि भक्ति नित्य है और वो निरुपाधि है ये दो वस्तुएं प्रेम में जैसी प्राप्त होती हैं प्रेमा भक्ति में वैसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है जो रागानु का भक्ति है उसमें एक तो सदा सदा ये वस्तु बनी रहेगी इसलिए अंतिम राग मार्ग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है अंतिम लक्ष्य है कि अष्टकालीन लीला में अष्टयाम लीला में मेरा भी पार्टिसिपेशन हो मैं भी कहीं वहां पर प्रवेश करके सेवा करते हुए विराजमान तो अष्टकालीन लीला में तो नित्यता प्राप्त करने के लिए ये कोई नैमित रूप में कुछ देर के लिए ठाकुर की कृपा मिल जाए फिर इसके बाद में चलो अलग हटो ऐसा नहीं है कि ठाकुर ने कुछ दर्शन दिया फिर तुमको दे दिया कि अच्छा तुमको ध्रुव लोग दे दिया वहां रहो ध्रुव कहेंगे ना ये नहीं चाहेंगे आपकी सेवा मिले तो मिले स्वर्ग स्वर्गापवर्गम कथंचित कथनचित यदिछित भक्त का एक स्वभाव है कि वह स्वर्ग अपवर्ग और वैकुंठ धाम को भी सेवा मिलती है तो चाहता है सेवा नहीं मिले तो उसको यह तीनों चीज नहीं चाहिए श्री चित्र के तु राजा उन्होंने स्वर्ग को चाहा क्यों कि ठाकुर की सेवा मिल रही है इसलिए स्वर्ग को गापियन हरमेश्वर कि देवांगनाओं को साथ में लेकर के सुंदर गायन करने की सुविधा मिलेगी सुंदर संगीत में कुशल जो दुहाड़ी करने वाले हमारे ब्रिज के समाज की पद्धति है उसमें कहते हैं जेला एक व्यक्ति मुख्य गायन करता है दूसरे व्यक्ति उसी को दोबारा उसको दोहराते हैं तो उनको कहते हैं झेला झेलने वाले या दो करने वाले उसको जो दोहारी करने वाले हैं तो समाज का मतलब ही है कि जहां पर एक युथेश्वरी मुख्य रूप से गायन कर रही हैं और अन्य सखीगण मंजरीगण दासीगण युथेश्वरी ने जो कुछ भी गायन किया उसी आस्वाद को कहीं दोबारा गायन करती हुई युथेश्वरी की भावना को सुपुष्ट करते हुए और अनुगत्य के द्वारा उसका आस्वादन कर तो समाज का मतलब यह है कि बहुत सारे मिलकर के जहां पद का गायन करते हैं समाज की जो पद्धति है वो पद्धति यही है, है तो उसमें दुहारी करने वाले जो है झेला वो आनंद पूर्वक जो प्रधान है उस प्रधान के आश्रय को ग्रहण करते हुए विराजमान तो कहने का मतलब यह है कि रागानु का भक्ति का अंतिम लक्ष्य ये है कि हम अष्टकालीन सेवा में अपने आप को स्थित हो अष्टकालीन सेवा में स्थित होने पर दो लाभ मिलते हैं दो वस्तु विशेष रेखांकित करने योग्य हैं एक तो नित्यता और दूसरी बात ये कहीं चोर रास्ते से भी उसमें निज स्वार्थ की कामना नहीं जो अष्टकालीन सेवा भावना कर रहा है इसलिए मानसिक जो स्मरण भक्ति है उस स्मरण भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कहीं है तो स्मरण भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप अष्टकालीन सेवा स्मरण है पराकाष्ठा एपिटोम यदि कोई है पराकाष्ठा है तो पराकाष्ठा अष्टकालीन सेवा ही अष्टकालीन सेवा में दो चीज विशेष रूप से मिलती है एक तो नित्यता अष्टकालीन तो नित्य है अष्टयाम तो नित्य है यह नहीं है कि कुछ दिन के लिए है फिर अष्टयाम सेवा की जरूरत नहीं रहेगी ठाकुर जी की लीला अनंत है नित्य है ठाकुर जी और श्री प्रियालाल निकुंज और इसलिए अष्टकालीन लीला भी नित्य है तो नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए नित्यता का जैसा निर्वाह अष्टकालीन लीला में होता है ऐसा नित्यता का निर्वाह किसी दूसरी लीला में नहीं होता है इसलिए उपासना में और सिद्धि में सर्वोत्तम सिद्धि की स्थिति यही है कि अष्टकालीन लीला को प्राप्त किया जाए नित्यता ये अब दूसरी बात अष्टकालीन लीला की एक दूसरी विशेषता वो ये है कि उसमें चोर रास्ते भी से भी अन्य अभिलाषा नहीं प्रियालाल को ही सुख देना है उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहा है चाह जा रहा है और श्री प्रियालाल को सुख देना यही वरदान मांगनी है कि तुम्हारी सेवा हम करती रहे यही हमको सेवा निरंतर निरंतर मिलती रहे तो जितने भी अष्टयाम हैं उन सब अष्टयाम का फल ये है कि आपकी सेवा सुख ही हमको निरंतर निरंतर मिलता है तो अन्यावि लाशता शून्यता और नित्यता ये दो वे बिंदु है जिनके कारण अष्टाम लीलास्मरण सर्वोत्तम है तो प्रवचन का जो आज का जो केंद्रीय भाव है उस केंद्रीय भाव को इस तरह से हम समझ सकते हैं सेंट्रल आइडिया को कि अष्टयाम सेवा इसलिए उपयोगी है क्योंकि वह एक तो नित्यता को स्थापित करती है कंट्यूनिटी नित्य निच्चे नित्यता उसको स्थापित करती है और दूसरी उसमें कहीं चोर रास्ते से भी आनुषंगिक रूप से भी अनुपसूहित फल के रूप में भी कहीं निज स्वार्थ की स्थिति नहीं है इसलिए वो सर्वोत्तम है और इसीलिए सर्वोत्तम उसी श्री प्रियालाल की सेवा का यहां ध्यान कर रहे हैं अब एक दासी एक नई मंजरी नव मंजरी श्री प्रिया जी उनका श्रृंगार करने में सहायता कर रही है श्री विशाखा जी श्री प्रिया जी का श्रृंगार कर रही हैं, श्री विशाखा जी को विशाखा जी ने और श्री चित्रा जी ने सुंदर चित्राम किए और श्री विशाखा उन्होंने पहले श्री किशोरी जी के कंठ में कंठ श्री धारण कराई ये विचार करके कि इस कंठ को ग्रहण अरे ये तो तो मेरे हाथ का चक्र तो के हाथ का के के में है है और प्रियाजी की ग्रीवा भी शंख समान ऊपर से चौड़ी और फिर धीरे से आकर के नीचे आकर के जहा हसली है वहां पर पतली हो जाए तो ग्रीवा की जो आकार है वो आकार शंख का आकार है शंख ग्रीवा ये सौंदर्य का एक मानक है तो उस ग्रीवा को देखकर के शाम सुंदर कहीं झगड़ा नहीं करने लग जाए कि हमारी चीज को तुमने चोरा लिया है इसलिए जैसे चोराई हुई चीज को या जिसको खो जाने का डर होता है उसको कहीं ढांक के रखा जाता है ऐसे ही सखियों ने श्री प्रिया जी के कंठ को ढाक दिया है ढक दिया है से? से बड़ी जो ठूसी है, उस ठूसी से कंठ को ढक दिया शाम सुदर को दिखे नहीं नहीं तो ये इस कंठ का आलिंगन करने के लिए कंठ ग्रहण करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो जाएंगे इसलिए कंठ को ढक दिया तो पहले कंठ ठूसी धारण कराई ठूसी धारण करने के बाद में फिर चित्र हंसक जो है वो चित्र हंसक धारण कराया चित्र हंसक का तात्पर्य है कि ऊपर की जो कंठश्री है उसके नीचे भी सुंदर एक उससे उससे चिपका हुआ जिसे कंठ पूरी तरह से दब जाए ऐसा कंधे से चिपका हुआ जो हार है कंठहार कंठहार वो कंठहार चित्र हंसक हंसहार धारण कराया फिर उसके नीचे मालाएं जहां पर धारण कराई हैं चढ़ाव उतार के उन मालाओं के ऊपर गोस्तन नामक न करके गोस्तन नामक जो हार है उसको धारण किया ऐसा जिसमें जिसमें गाय के थन के बराबर जैसे सुंदर पदक लगे हुए हैं ऐसे कैरी कैरी का जो हार है वो कैरी का हार धारण कराया है और कैरी का हार धारण करा, करा करके रत्न सूज उनको धारण कराई है और रत्न सृज को धारण करा के फिर चित्र गुच्छक सुंदर गुच्छे वाले जो हार हैं उनको धारण कराया है और उनको धारण करा के फिर सुंदर जो चतुष्की है उस चतुष्की हार को धारण कराया चौकड़ी जो है वो चौकड़ी के हार को धारण विशेष रूप से कराया गया इतना हो गया था अब आगे कह रहे हैं आली जनई मंडन केल काले एक सौ इक्यानवे वन वन वन आली जनई मंडन केल काले विभूष माणा वृष्भान पुत्री उ नील मरिंद्र हारे सुन्ना सकम्पा कुल का उलासी सखी जनों ने जिस समय मंडल के काले केशोरी जी को सजा रही हैं, है विभूषमा पुत्री, पुत्री जिनके प्रेम के आगे सची लक्ष्मी गौरी इन सबों की जो महिमा है वो भी कम हो जाए पतिव्रताओं में जिनकी महिमा बड़ी ख्याति है वो जिनकी श्री राधिका के सामने पतिव्रता महिमा क्षीर्ण हो जाए अर्थात श्री लक्ष्मी भी कृष्ण रूप को देख करके कहीं आकर्षित हो जाती है और ब्रिज में रास करने के लिए वे तप करने लगती हैं तो लोग लक्ष्मी की पतिव्रतापना खंडित भले कृष्ण नारायण अलग अलग नहीं है परंतु एक स्वरूप की जो निष्ठा है वो तो खंडित हो ही गई इसी तरह से फिर अन्य जितनी भी हैं उमा सरस्वती रती जिनकी रति जिनकी के पतिव्रताओं में बड़ी गिनती है परंतु वे भी श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके श्री कृष्ण के साथ में रास करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं, तो पतिव्रताओं का वृत्ति भी बिगा देने वाला श्री कृष्ण का स्वरूप है परंतु तो हमारी श्री किशोरी जी की महिमा ऐसी है कि यदि कभी आंख निचौनी के खेल में श्याम सुंदर दो से चार भुजा प्रकट कर लें तो श्री राधिका का भावोदय आकुंचित हो जाता है और श्री राधिका के प्रेम के आगे कि ये दो भुजा कहां से आ गई हटा इनको तो श्री श्याम सुंदर को दोनों भुजाओं को पैठा चतुर्भुज में कहीं भीतर छपाना पड़े हमारे ब्रिज में छाता के पास में एक गांव है वो पेठा गांव कहलाता है वहां पर एक लीला हुई थी और उसका श्री विदग्न महाधव ललित माधव में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया पेठा गांव की लीला का कभी आंख निचौनी खेलते हुए श्याम सुंदर छिपा छिपी का खेल कर रहे हैं श्याम सुंदर छिप गए किसी कुंज में जाकर के अब भले छुप जाओ महाशय जी उनके अंग कांति तो चारोर विसर्पित होगी अंग की गंध चारों प्रकट हो रही है तो गंध गंध को सुन करके सारी गोपीकाग जैसे ही कुंज के भीतर घुसी श्याम सुंदर तो डर गए बोले अब तो पकड़े गए और पकड़े जाएंगे तो कहीं दाव देना पड़ेगा हार जाएंगे तो फिर अपने को दाब देना पड़ेगा तो अब कैसे छिपे इसलिए श्यामचंद्र ने अपनी चार भुजा प्रकट कर ली गोपियों ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो चार भुजा वाले हैं पहचान नहीं है कि हमारे कृष्ण ही है परंतु तो चार भुजा है ये देख करके इनका भावोदय कुंचित हो गया कुछ दब गया हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। हे hey नारायण यदि हमने आपकी कभी कोई सेवा की हो तो उसका फल यह चाहती हैं कि हमको कृष्ण की प्राप्ति ऐसे दंडोत करके लौटे परंतु पीछे से श्री भुष्वानंद ने राशेश्वरी श्री राधिका उनने भी कु में प्रवेश किया राधिका के आगे श्याम सुंदर अपनी चार भुजाओं को प्रकट नहीं रख सकते सके और उस समय दो भुजाएं जल्दी से भीतर सर गई हैं भीतर छिप गई हैं तो वहां पर जो स्वरूप है वो स्वरूप भी ऐसा है दो भुजा तो प्रकट है और दो भुजा चतुर्विद रूप में कहीं भीतर छिपी हुई हैं जैसे उनको छिपाने का संकोच करने का प्रयास किया जा रहा है वो भीतर है उन उतनी लंबी नहीं है दो भुजा खूब लंबी है और दो भुजा भीतर छुपी हुई तो आविश कर्वतन भुजई जिष्णु भी गोपी नाम ए नंदन नंद जिसो भावोदय कुछ करी है कि कह रहे हैं कि गोपियों का जो भावोदय है वो कुंचित हो जाता है तो एकाग्रता उसमें यहाँ पर एक निष्ठता अनंतता वह विराजमान हो रही तो आली जन मंडल केशोरी जी को सखीगण सजा रही थी उस समय ब्रश्वान पुत्री उनका विभूषण कर रही है उर्गते नील मणिंद्र हारे उस समय नीलम के हार को श्री प्रिया जी ने जिस समय धारण किया उस समय नीलम की नीली कांति को देख करके श्री प्रिया सुन्ना उनमें रोमांच हो सकता और, सकंपा। कंप, हुआया और रोमांच कंप और पुलक से युक्त हो करके वे विराजमान हो गए सुन्ना सकम्पा पुलका पुलासी ये श्री राधिका प्रेम की एक अपूर्व विशेषता है कि कहीं कृष्ण की तनिक उन्हार दिखे एक छाया भी दिखे तो श्री क्रिया उस केवल रंग मात्र को देख करके भंगिमा मात्र को देख करके उसकी ओर उत्सुक हो जाती है और उनमें प्रेम का उदय हो जाता है पृष्ठांत क्रम लंब मान ममलम ग्रीवांत हारावली बीटी बंधन पट्ट सूत्र चमरी जालम मूर्धाद बभ कम चारु नितंब करुणया कटका भुजंग्या क्या बात क्या कल्पना अब हार पूरे धारण किए गए हैं था धारण किए गए हैं कंठश्री से लेकर के और ऊपर के चौकड़ा तक और ऊपर से जो त्रिवली का हार आ रहा है वो त्रिबल के हार तक सब हारों को सुप्रिया जी ने धारण किया है अब जो हार धारण किए हैं तो उन हारों के जो परछिया हैं पीछे के जो उनके बंधन हैं, जिनमें सुंदर घुंगू लगे हुए हैं वे परछिया वे सब पीठ के ऊपर हैं, पंत उन पर्छी वे भी बड़े कलात्मक हार की शोभा सामने से ही सुंदर नहीं है पीछे जो अः हैं है उनकी भी शोभा जो बंधन है उन बंधन की शोभा भी अद्भुत और वे भी अत्यंत अत्यंत कलात्मक होकर के विराजमान है तो प्रस्थान तक क्रम लंबमान ममलम जैसे आगे पदक के नीचे पदक पदक के नीचे पदक उनका एक क्रम दिख रहा है इसी प्रकार पीठ के पीछे भी इतने सुंदर और सुघाट लंबाई के वे हैं कि एक पर्चिया के नीचे दूसरे पर्चिया का जो लटकन है जो फुदना है वो फुदने वैसे के वैसे मन एक क्रम से लटकते हुए दिख रहे हैं और वे भी पदक जैसी आभास को प्रकट कर रहे हैं जो पेंडल जैसे आभाष हैं उनको पीठ पीछे भी प्रकट किया जा रहा है तो प्रस्थान पीठ के ऊपर क्रम ममलम क्रमलबमान एक के नीचे एक एक से जो पर्चिया हैं उनके फुदने वे लटक रहे अमल ग्रीवांत हरावली बीटी बंधन और ग्रीवा से ग्रीवा के अंत तक जो हार है उनमें पीछे बीटी बंधन माने गांठ लगाई गई तो गांठ की भी बड़ी कलात्मक शोभा है उल्टी सीधी गांठ गाँछ नहीं गांठे भी जो लगाई गई हैं हार पहना करके जो गांठ लगाई गई हैं वो भी बिल्कुल क्रम से सौंदर्य बोध के साथ में एक संगति और समरसता के साथ में उनकी गांठ लगाई गई है और उनकी लंबाई नीचे इस प्रकार छोड़ी गई है कि वह एक सी ऊंचाई पर एक से क्रम में वह प्रकट हो रही है श्रद्धा करने वाली की कुशलता है केवल आगे आगे की शोभा नहीं पीछे की शोभा भी किशोरी जी के अद्भुत है तो ग्रीवांत हरावली ग्रीवा तक की बाहर से कंधे से लेकर के वो ग्रीवा तक की जो हार धारण किए गए उन सब हारों की जो बीटी है जो गांठ है वो गांठ बड़ी कुशलता पूर्वक है और वे भी एक सुंदर अः समन्वय स्थापित कर रही हैं हारमोन स्थापित करते हुए वे विराजमान ग्रीवांत हार बीटी बंधन ग्रीवांत हारावली बीटी बंधन पट्ट सूत्र चमरी जालम और रेशमी डोरे की जो डोरा और उनके फुदने चमरी चमरी मान फुदना उन फुदने की जो जाल है वो भी तलाश्या की पीठ तक कमर तक सुंदर लटक रहे हैं अब उसके लिए कल्पना दिखे कितनी सुंदर है कि मानो ऐसा लगता है कि वेणी रूपी जो मंदे चार्ब शैल कटका प्रिया जी के जो कट भाग श्री के जो कमर का जो नीचे का भाग है वहां से लेकर के श्री चारु नितंब जो कटपश्चात भाग है वहां से लेकर के और माथे के ऊपर चलने के लिए सुंदर जो गांठ और उनके चुटीले जो फुदने जो क्रम से लटक रहे हैं वो मानो एक सोपान है एक सीढ़ी है जिनके ऊपर वेणी रूपी सर्पणी एक एक सीढ़ी के ऊपर वो जो फुदना है वो फुदना ही हो गया सीढ़ी उनके ऊपर जैसे चढ़ रख करके श्रीमस्तक के ऊपर चढ़ गई तो ऐसा लगता है कि मानो आ, वेणी रूपी सर्पड़ी ने कटी रूपी जो थल उथल है कटी रूपी जो पर्वत था वहां से उतर करके फिर मेरुशृंग मेरु, मेरु आ, आ, जो मेरु मेरुदंड है उस मेरु मेरुदंड के सहारे जो ऊपर तक चढ़ने के लिए उस सरपिणी ने मानो इन सुंदर सोपानों को प्राप्त कर लिया है और एक एक सोपान को पकड़ती हुई वह मस्तक के ऊपर हो गई है जैसे एक ऊंची दीवाल पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो रस्सी की सीढ़ी है उसमें ही गांठ लगा करके उन गांठों का सहारा लेकर के जैसे वह सी पर्वत के ऊपर पर्वतारोहण करता है इसी प्रकार आज हारों की जो गांठ और हारों के जो फुदने उनके सोपान के ऊपर चरण रख करके वेणी रूपी सर्पणी मस्तक रूपी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है तो मन ने चार नितंब शैल कटका सुंदर नितंब रूपी जो शैल हैं पर्वत उनसे मूर्धाधिरढ़ सिर के ऊपर चढ़ने के लिए सोपानम विधना विधाता ने मानो सोपान की ही सीढ़ी की ही रचना कर दी है करुण्या वेणी रूपी भुजंगी के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और यहां उत्प्रेक्षा ये अशोक्ति गर्भित जो उपेक्षा है उत्प्रेक्ष उत्प्रेक्षा वो यहां पर प्रयोग किया तो विधाता ने मानो लो बेड़ी रूपी भुजंगी के लिए रूप अलंकार हो गया मानो सिर रूपी परम चोटी पर चढ़ने के लिए रूप अलंकार हो गया ये फुदने रूपी जो पर्चिया हैं, उनके जो नीचे जो उनकी उनमें जो फुदना लगे हुए हैं उन फुदने रूपी, रूपी सोपांग की रचना कर दी श्री प्रियाजी की रूप माधुरी अद्भुत कभी के हृदय में दर्शक सखियों के हृदय में फव रही है अब जब फवती है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहीं न कहीं बिंब को ढूंढा जाता है सबसे पहले हृदय में काव्य में भाव उत्पन्न होता है भाव उत्पन्न होने पर फिर कहीं कल्पना आती है कि इसको कैसे व्यक्त किया जाए इसकी समान रचना कैसे की जाए हृदय में एक एब्स्ट्रैक्ट आया कोई रूप आया परंतु उसको कैसे मूर्तमान कंक्रीट कंक्रीट रूप रूप दिया जाए? और उस रूप को देने के लिए फिर इमेजेस का प्रयास करता है तो ये तीन स्टेप हैं काव्य की रचना के पहले भावुकता आना भावुकता के साथ में इमेजिनेशन कल्पना आना और कल्पना जो है उसको कहीं प्रस्तुत करने के लिए फिर बिंब विधान का स्थापन करना तो भावुकता कल्पना और बिंब विधान ये तीन वस्तु आई है फिर उनके लिए संगीत अलंकार कला पक्ष यह एक चौथा पक्ष आता है जिसके माध्यम से फिर काव्य को प्रस्तुत किया जाता है और उनके भीतर कहीं दार्शनिक जो सिद्धांत हैं वो सैद्धांतिक और एक मैसेज संदेश वो एक पांचवी चीज है के काव्य के माध्यम से फिर एक संदेश प्रदान किया जाए तो भावुकता कल्पना बिंब विधान प्रस्तुतिकरण या कला और कला के साथ साथ फिर मैसेज एक दार्शनिक सिद्धांत उनको प्रस्तुत करना ये काव्य की वर्णन करने के ये पांच पक्ष हैं और इन पांचों डायमेंशंस जो है उनके माध्यम से फिर किसी काव्य को प्रस्तुत किया जाए तो जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए आ, लंबाई चौड़ाई गहराई और उसके साथ साथ फिर दो चीजें और होती हैं देश और काल। ये भी फाइव डायमेंशंस दैम, जो है वो जैसे कहीं हैं इसी तरह से यहां पर भी काव्य को प्रस्तुत परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये पांच पद्धतिया कभी अपनाता है और वो उनकी पद्धति यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है आगे कह रहे हैं मध्य प्रकोष्ठ मतलानी चंकनानी तत्म ने का मंगल पट्ट सूत्रम रत्न प्रकाश मणिबंध रुचात चित्रम मध्य प्रखंड अतुल अंगद मुनमणि श्री प्रिया जी के भुजा जो है उनके मध्य मध्य में प्रखंड मतुल माने कोहनी जो है उसके ऊपर अतुल अंगदम सुंदर अंगद माने बाजूबंद सखियों ने बात प्रिया जी की सुंदर कमलनाल सरी की सुंदर सुगा भुजा और उस कमलनाल जैसी भुजा में जो श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त के ऊपर बिल्कुल कमलनाल के समान शोभा को प्राप्त हो ऐसी जो श्री प्रिया की भुजा है उस भुजा के ऊपर बाजू जो अः है माने कोहनी है उस कोहनी के ऊपर श्री प्रिया जी के सुंदर अंगद धारण कराया है अंगद माने बाजूबंध बाजूबंध उस बाजूबंध को धारण कराया उन मणि जिस में जिसमें मणियों की शोभा प्रकट हो रही है और मध्य प्रकोष्ठ मथुला चकंकानी और कोहनी से लेकर ले के प्रकोष्ठ माने कोहनी कोहनी से लेकर के और मणिबंध तक यह हिस्सा कहलाता है मणिबंध यहां से पहुंचा शुरू होता है यहां से हुआ यह मणिबंध और ये कोनी जो है इसको कहते हैं प्रकोष्ठ तो मणिबंध से प्रकोष्ठ तक सुंदर जहां उतार चढ़ाप की सुंदर चूड़ियां उनको धारण कर रहे हैं मध्य प्रकोष्ठ अतुल कंकणामी तो कंकन जो है कंकण उन कंकणों को प्रकट किया गया तत्मी और कंकणों की सीमा के रूप में काफी अकृत मंगल पट्ट उनकी सीमा में मणिध के ऊपर सुंदर परिसर धारण कराया गया है माने राखी का सूत्र कलावे का जो सूत्र है मौली का सूत्र उस मौली सूत्र को कहीं श्री प्रिया जी के दोनों श्रीहस्तम में कंगल सूत्र रक्षा सूत्र उनको बाधा गया है मंगल पट्ट सूत्रम मंगल का रेशमी डोरा उनको हाथ में बांधा गया है राखी पहनाई गई है रत्न प्रकाश मणिबंध और इस प्रकार उस राखी में भी मणि जुड़ी हुई है रत्न प्रकाश रत्न का प्रकाशन हो रहा है ऐसे मणिबंध रुचा अति चित्रम मणिबंध माने कलाई उस कलाई की शोभा अद्भुत हो रही है भुजाओं में बाजूबंद उसके नीचे सुंदर चूड़ी चूड़ियों के अंत में सुंदर रक्षाबंधन रक्षा, रक्षा सूत्र उनको मणियों से युक्त होकर के अति चित्र धारण कराया गया है आज श्री प्रिया अपूर्व छबीली होकर के विराजमान हैं। छबीली का मतलब है कि श्याम सुंदर के तृष्णा को भुजाने के लिए यहां प्याऊ लगा दी गई है छबील शब्द का राजस्थानी में प्रयोग होता है प्याऊ के अर्थ कही जाए प्याऊ जो है उसके लिए छबील शब्द का प्रयोग होता है जब हम कहते हैं छबीली बा <laughs> जब कहते हैं छबीले लाल जी बड़े छबीले हैं तो छबीले का तात्पर्य है कि जो निरंतर निरंतर प्यारी जू को रस का पान कराएंगे प्यारी जू श्री लाल जी को निरंतर रस का पान कराएंगे वे कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं और ये कभी खाली नहीं हो सकते दोनों दोनों कभी भी न तो तृप्त हो सकते हैं और न कभी रिक्त तो हो सकते हैं ये इनकी इसीलिए उनका नाम है छबीले चशवील, छबीले तो छबिल शब्द का अर्थ है जहां रस की प्रपा लगाई गई है संस्कृत में कहते हैं प्रपा प्याऊ तो ऐसे छबिल उनसे युक्त होकर के जो विराजमान तो सुंदर यहां जो पिलाने के लिए जो सुंदर रस है वो रस विराजमान है आज सौंदर्य की ही प्याऊ लगाई गई है और लावण्य अमृत माधुर्य इनमें इनकी प्याऊ यहां लगी हुई है निरंतर निरंतर पिलाने के लिए जैसे तैयारी हो रही है तो आभूषण जो है वो आभूषण ही जैसे विभिन्न प्याऊ की टोटी है जिनमें ये रस पिलाया जा रहा है मुक्तावली खचित हाथ अंक आभ्याम संवेष्ट तत्व बलियावल संवेश बिंबई विधोल मिलित भास्कर मंडलाभ्याम तस्या चकास्त नि के बुक्ताबली खचित श्री प्रिया हैं उनके आभूषणों में माने हाथ की जो चूड़ियां हैं श्री की उनमें मुक्ताबली खचित सुंदर मोती भी खचित माने जड़े हुए मुक्तावली खचित हाटक कुछ चूड़िया सुवर्ण की हैं कुछ मोती की हैं हाटक तो मुक्तावली खचित हाटक कंकड़ाभ्या मोतियों से जड़े हुए सोने के सुंदर कंकड़ हैं। और उन कंकड़ों के बीच बीच में कहीं कहीं सब बलियावली संवेश सुंदर नीलम की चूड़ी उनका भी संनिवेश बलियावली जो है बल मानी बीच में पाटला उन पाटलाओं का भी संवेश हो रहा है तो कुछ मोती की चूड़ी कुछ सोने की चूड़ी और कुछ रत्न की चूड़ी ये कैसी लगती है कि चंद्रमा सूर्य और इनके बीच में राहु बैठा हो <laughs> तो मोती हो गया चंद्रमा और सोने की जो चूड़ी हो गई वो हो गई सूर्य और उनके बीच में रत्न की जो चूड़ी है वो रत्न की चूड़ी हो गई जैसे राहु बैठा हो तो श्री प्रिया की जो रूपमाधुरी उस रूपमाधुरी का दर्शन करके अपन कोई भाव प्रेम का भाव श्री लाल जी के हृदय में उत्पन्न हुआ अब उस भाव को प्रस्तुत करने के लिए कहीं कल्पना ढूंढी जा रही है भाव एब्रैक्ट है उसको कंक्रीट बनाने के लिए जो कहीं अरूप है उसको स्वरूप बनाने के लिए अलिंग को ही लिंग बनाने के लिए कहीं कल्पना की आवश्यकता हुई और उस कल्पना को भी सम्यक रूप से प्रस्तुत करने के लिए फिर बिंब विधान की आवश्यकता होती है जो इमेज हैं उन इमेज को ढूंढने का प्रयास किया जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां वस्तु तो रह जाती है पीछे और वस्तु ने जो प्रभाव डाला वो हो जाता है मुख्य और काव्य की विशेषता ये ही है हर हर काव्य की श्रेष्ठ काव्य की विशेषता यह है कि उसमें बिंब पीछे रह जाता है और छाया प्रधान हो जाती हाथ की जो शोभा है वो तो रह गई पीछे और हाथ की शोभा ने जो मन में एक छाया एक इमेज तैयार की वो इमेज एक प्रभाव को जो इफेक्ट है उस प्रभाव को प्रस्तुत करना वह प्रधान हो जाता है जो काव्य जितना अधिक प्रभाव को प्रस्तुत करने में सफल होता है वह काव्य उतना ही श्रेष्ठ होता है किसी वस्तु का यदि बिल्कुल अंग अंगांग के द्वारा योग्य केवल नाम उल्लेख मात्र हो जाए तो वो हो जाएगी नाम परिगणन शैली वो प्रभावशाली नहीं होगी प्रभावशाली होती है कि जहां बिंब वह रह जाए पीछे और प्रतिबिंब जो है वह हो जाए मोक्ष जहां बिंब रह जाए पीछे और छाया वह प्रधान हो जाए जहां जो वस्तु है स्थूल वस्तु वह रह जाए पीछे और जो प्रभाव है वो प्रभाव प्रधान हो जाए तो ये जो प्रभाव को जहां पर प्रधान किया जाए उसके लिए ही फिर कवि सर्वदा सर्वदा या तो अपनी कल्पनाओं को विभिन्न फिर बिंबों के माध्यम से उपमानों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो आज बिंब तो ये कह रहा है कि प्रिया जी ने मोती की चूड़ी पहनी है उनके बीच में नीलम की चूड़ी पहनी है नीलम की चूड़ी के पीछे फिर सोने की चूड़ी पहनी है आगे सुंदर रेशमी लाल डोरे से परिसर राखी बांधी है तो हुआ स्थल वर्ण स्थूल इस में ये वस्तुएं दिख रही हैं कंक्रीट रूप में परंतु यह प्रधान नहीं है अब मोती उसके लिए कल्पना की जा रही है कि जैसे ये चंद्रमा है सोने का जो पातला पहन रखे हैं उनके बीच में कल्पना की जा रही है कि ये सूर्य है जो नीलम की चूड़ी पहन रखी है उनमें ध्यान किया जा रहा है तो नीलम तो रह गया पीछे और राहु हो गया प्रभाव तो बिंब स्थूल जहां पर छूट जाए और प्रभाव प्रधान हो जाए यही कैसे प्रस्तुत किया जाए ये मुख्य वस्तु है कोई भी कला जब तक अपना एक प्रभाव नहीं छोड़ेगी वो प्रभाव जितना छोड़ती है वो कला कृति उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाएगी वस्तु तो है परंतु तो प्रभाव नहीं छोड़ रही है तो वो कलाकृति के बीच में नहीं, की नहीं जाएगी एक दृष्टांत से कहीं देख सकते हैं ईट पत्थर पड़े हुए हैं कहीं ढेर लग रहा है अरे तो निकलने की भी रास्ता नहीं है कहा कित कितना पूरा इकट्ठा कर रखा है अब उन्हीं ईट पत्थरों को, कोई सजा करके उन पत्थरों को सजा करके और सुंदर एक वास्तु एक भवन बन दे तो भवन को देख करके आहा क्या सुंदर भवन बना हुआ ईट पत्थर का परंतु ईट पत्थर प्रभाव नहीं डाल रहे थे सौंदर्य बोध उत्पन्न नहीं कर रहे थे जब वो ही वस्तु वास्तुकला के रूप में प्रस्तुत हो गए तो वो ही एक प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा जैसे ताजमहल के विषय में कहीं ठहरा हुआ आंसू के लिए किसी कभी ने कहा कि या एक हुआ आंसू तो जो प्रभाव उसके हृदय में किसी कभी के हृदय में जो भी आया हो जमा हुआ आंसू आंसू में भी कहीं छिपा हुआ है उसमें कहीं श्वेतता का जो भाव है वो भी प्रकट हो रहा है तो कहने का तात्पर्य एक दृष्टांत है आ, उसके द्वारा केवल यह दिखाना चाह रहे हैं कि कवि की विशेषता यही है कि वह प्रभाव को उत्पन्न करता है इफेक्ट को उत्पन्न करता है वस्तु का चित्र ये कहलाएगा कहीं आप जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्ट करना एक अलग चीज है और कविता करना एक अलग चीज है रिपोर्ट में रिपोर्टास जो है उसकी एक विशेषता है कि रुपोरताज में कवि अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल तटस्थ रखता है और कम से कम प्रकट होने देता है अपनी मंतव्य को वस्तु जैसी है उसको प्रस्तुत किया जाए तो रुपोरताज की जो शैली है वो शैली है कि जो वस्तु जैसी दिख रही है वैसा उसको प्रस्तुत किया जाए ये हो गया रुपोरताज परंतु काव्य उसे कहते हैं कि किसी वस्तु ने किसी दर्शक के ऊपर जो प्रभाव डाला उस प्रभाव को कितना प्रस्तुत किया जाए उसका नाम काव्य है और वो प्रभाव ही सबसे ज्यादा तो रिपोर्ट कभी प्रभाव प्रभावित नहीं करती है रिपोर्ट से जानकारी मात्र मिलती है परंतु तो काव्य के द्वारा हृदय का पोषण होता है दोनों चीजें। एक वस्तु वस्तुस्थिति का ज्ञान होना यह रिपोर्ट है तो रिपोर्टिंग करना यह एक अलग बात है वो कोई संवाद सुनाने वाला रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता अपने व्यक्तित्व को वो तटस्थ रखेगा रिपोर्टिंग में अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना एक दोष है यदि रिपोर्ट करते हुए तुम अपनी मंतव्य को प्रकट कर रहे हो तो एक दोष है वस्तु कैसी है इसको बस वर्णन करो अपने व्यक्तित्व को अलग रखो क्या होना चाहिए इसको भी अलग करो ये फिर समीक्षा का काम है तो दो चीज बिल्कुल अलग रिपोर्टिंग अलग चीज है समीक्षा अलग चीज है और कविता अलग चीज है तो कविता जो है वो तो यहाँ पर ये ही श्री प्रिया जी की जो भुजा उनमें जो चूड़ी पहन रखी है पहले लाल राखी है फिर उसके बाद में मोती की पहुंची या चूड़ी है उनके बीच में नीलम है उसके भीतर फिर सोने के सुंदर बंद है ऊपर से कहीं जैसे कड़ा पहन रखा है तो करूला फिर उसके बाद में पहुंची पहुंची के बाद में फिर बीच में कोई सुंदर नीलम की चूड़ी और उसके पीछे जैसे बंद उनको धारण कर रखा है तो इनमें ऐसा लगता है कि मणिवृंद बंधम उस समय बलियावली संवेश बलियावली जो है उनका भी संवेश किया है बिंबई विधो मिलित भाष्कर मंडलाभ्याम मानो विधो माने चंद्रमा उनके बिंब के साथ में मिलित मंडल भाष्कर मंडलाभ्याम भाषकर माने सूर्य यह भी मिला चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के मंडल एक साथ उपस्थित हुए हैं और इनके बीच में तस्याचास इव सही के मानो इनके बीच में सही के माने राहु आ गया चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में मानो राहु आ गया क्योंकि जो जहां भी सूर्य ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण का सामान्य स्वरूप भी यही है कि सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में यह चंद्रमा आ जाएगा तो जितना हिस्सा चंद्रमा बीच में आया है जितना उसको ढांकेगा उतना हिस्सा सूर्य का कटा हुआ दिखेगा तो ज्योतिष चक्र में भ्रमण करते हुए अपने ऑर्बिट में भ्रमण करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर राहु आता है तो ये जो एक सामान्य प्रकाश का सिद्धांत है उस प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के एक सिद्धांत के आधार पर ही यहां पर यह एक बिंब उपस्थित किया गया कि पीछे सोने की चूड़ी है सोने के कड़ा है उसके बीच में नीलम आ गया और नीलम के बाद में फिर मोती के पहुंची है तो ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा और सूर्य इनके बीच में राहु उपस्थित हो गया है सही के उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग है प्रेक्षा लिखा निज नामांकिता रत्न द्युति करम अंगल मुद्रा विपक्ष मतमर्दनी अब श्री किशोरी जी ने विपक्ष मतमर्दनी अंगूठी जो है उनको पहन रखा है मान श्री चंदावली जी आदि जो प्रतिपक्ष हैं उनके भी अभिमान को नष्ट करने के लिए सुंदर अंगूठी वह उंगलियों में धारण करके हैं। अंगुली को विपक्ष मदमर्दिनी सखी कहा गया वैसे सखी की जहां आभूषण सभी सखी रूप होकर के विराजमान है तो यहां पर विपक्ष मदमर्दनी करके उनका मूड किया गया निज नामांकता श्री प्रिया जी की जो अंगूठी है उनमें श्री किशोरी के राधा ये नाम अंकित है नाम और कभी श्री प्रिया जी को किसी को पत्र भेजना हो और अपने पत्र की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी तो जब तक स्टाम्प नहीं हो तब तक पत्र की कोई कीमत नहीं है है ना जैसे उसके ऊपर स्टाम्प होनी चाहिए रबर स्टाम्प जरूर होनी चाहिए नहीं होगी तो उसकी कीमत नहीं मानी जाएंगे ऐसे ही श्री प्रिया जी को यदि किसी को गुप्त संदेश देना है और उसकी प्रामाणिकता स्थापित करनी है तो हाथ में जो अंगूठी पहनी रखी है उसको ही कहीं कुमकुम के रस में डुबो करके और उस नाम की मुद्रा पत्र के ऊपर लगा देते हैं, छाप लगा देते हैं। तो निज नामांकित मुद्रा जो है उसको धारण कर रखी है निज नामांकता रत्न नाना रत्न युति बेता नाना रत्नों से युक्त अंगुल मुद्रा श्री प्रिया जी की अंगुली में मुद्रा अंगूठी शोभा को प्राप्त हो रही है रिंग विपक्ष मद मर्दनी जो विपक्ष के मद को भी मर्दन करने वाली है शोभा से तुंदांत के मणिनिर्मित तुंद बंधो कांची गुणंश तदो मण वृंद बंधम मिकाली, मा युग्म माली। के पतली सी कमर। परम किशोरी परम सुंदरी अतः सिंह कटि क्षीण कटि होकर के श्रीप्रिया जीव विराजमान तुंदांत के तुंद माने उधर उसके अंतिक माने उसके Uh, उधर के नीचे कमर जो है वो कमर बड़ी पतली सी पीपल के पत्ते के समान शिवप्रिया जी की कमर पतली और उसके कमर के नीचे तुंदबंध शिवप्रिया ने पहले तो तुंदबंध मने अपने लहंगे के नाले को तुंदबंध उनको बांध रखा है तो पहले तो तुंधब माने नाला बधा हुआ है फिर नाले के ऊपर या कमरपट तुंदबंध माने कपड़े का ही कमरपट्टी या नाला वह शोभा को प्राप्त हो रहा है फिर कांची गुण और उसके ऊपर सुंदर कांची माने कौधनी वह शोभा को प्राप्त हो रही है कांची गुण तद अध बंधम और उसके नीचे सुंदर मणिंदबंध माने मणि जो है उनकी सुंदर वहां पर लटकन लहर लगी हुई है कोधनी और कोधनी में नीचे मणि की सुंदर लहर लगी हुई है पादीश और चरणों में बर रत्न मयोरम काली सुंदर रत्न जो है उनसे युक्त रत्नमय काली लीन उर्मकालीन मानी बिछुआ उनको धारण कर रखे हैं तो बिछिया चरणों में बिछिया शिवप्रिया जी ने धारण कर रखे हैं अंगूठे में जो पहना जाए उसका नाम है अनवठ और उंगलियों में जो पहना जाए उनका नाम है बिछिया अब उंगलियों के प्रत्येक बिछुआ से फिर जंजीर निकल रही है पांचों से और पांचों से जंजीर निकल करके बीच में है पद पत्रक उस पद पत्रक के साथ में जुड़ी हुई है और फिर पद पत्रक के पीछे के से दो छोर निकले हैं जिनको के चरण की एड़ी में जिनको बांधा जाए तो इस प्रकार पद पत्रक युक्त पांचों बिछुआ उनको श्री प्रिया जी ने धारण कर रखा है तो हाथ फूल और पदपत्र हथफुल में भी हाथ की जितनी भी अंगूठी हैं वो अंगूठी लेकर के और फिर पहुंची तो पांचों से जंजीर निकल रही है बीच में जो पदपत्र है वो उससे फिक्स हो गया और नीचे से दो उसमें डोरी निकलेंगे जो के हाथ में यहाँ पर पहुंची के रूप में पहुंची के साथ में उनको फिक्स कर दिया जाएगा तो पदपत्र सदा आ, हाथ के पीछे पीछे की ओर वह शोभा को प्राप्त तो पदपत्र और पदपत्र चरण का और हस्तपत्र यह हथपुल श्री हस्त का शोभा को प्राप्त हो रहा है तो हथपुल अपूर की अपूर्व शोभा यहाँ पर और पदपत्र की अपूर्वशिला तो पहले बीछया बीछया के बाद न पदपत्र पदपत्र के ऊपर फिर हंसक माने सुंदर जो पाईज है वो हंसक वो हंसक उनकी शोभा हो रही है तो तुंदांत के मणबिंद तुंदबंधम उदर जो है उस उदर में त्रिवली वो न्यारी शोभा का तीन रेखाएं अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है वो कहलाती है त्रिवली शिप्रिया जी की पतली जो उदर पतला जो उदर उसमें स्वाभाविक रूप में स्वाभाव तीन रेखाएं हैं वे कमर में वे तीन रेखाएं त्रिबली और उस त्रिबली के ऊपर श्री प्रियाजू ने सुंदर कमल पेटी उनको बांध रखी है उसके नीचे कांची माने कोधनी है और कोधनी के मणिबंध में सुंदर लहरी आदात सुंदर लटकन वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और पादंगुलीशु चरण की उंगलियों में अंगूठे में अंगलट और उंगलियों में बिछुआ वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जो बड़ रत्नमय सुंदर रत्नमय हैं और उर्म और उर्म कालियों में माने बिछुआओं में आ गुल्फम आध्रतम गुल्फ कहते हैं पाम की एड़ी की हड्डी, ग्वाठ तो जो गुल्फ है उस गुल्फ तक चिपकी हुई सुंदर हंसक युगम काली हंसक युग्माने दो सुंदर बचते हुए नूपुर उन नूपुरों को धारण कराया उन नूपुरों के ऊपर के ऊपर झाझड़ झाझड़ जो है वो गोल कड़ा जो भीतर से पोले और उनमें कहीं भीतर कंकड़ होते हैं तो वो चलते हैं तो आ, झाजर जो है वो झन्न झन्न बचती है झड़कार करती है इसलिए उसका नाम झाजर तो वो झाजर अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो नखी खांग के गए खांग खां तल खाघल आद्यूर शोभताप यावक ताम अग भवत किम दर दीपक ज रोचा दिन कृतो न कृतो मनुजई महा अब नखीशक नखीशक कहते हैं अंगूठे का आगे का भाग अंगूठे का आगे का भाग चरण के अंगूठे का जो आगे का भाग है वो स्वाभाविक रूप से ही लाल है किशोर जी सुंदर का आ, हमारी स्वामी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है कितनी कितनी सुंदर स्वामी तो अपनी जो स्वामी है वो अत्यंत अत्यंत सुंदर परम कोमलांगी होकर विराजमान है अतः नखीश नखीश नखी माने अंगूठे का अग्रभाग और और अंग्रतल माने मने थली आद्यु आद्यु शोणित मप्य हो आ माने पर्याप्त मात्रा में वह चमकीला और लाल मासे युक्त है अंगूठे का अग्रभाग और पगथली ये दोनों स्वाभाविक रूप में ही अत्यंत अत्यंत लाल होकर के विराजमान है फिर भी यावक रंजित साम अगात उनको यावक माने आलता लगाने की वहां पर जरूरत नहीं है में ही परंतु तो हमारे को कई बार भ्रम हो जाता है। श्री प्रिया जी के श्री नख के ऊपर जिस समय आलता लगाने के लिए बैठते हैं तो उनको ये लगता है कि कल का आलता अभी लगा हुआ है पूछा नहीं है सो बार बार ए और अंगूठे के अग्रभाग को रगड़ने लगते हैं सखी कहती है मरज रगड़ने की जरूरत नहीं है हमारी प्रिया जी को हैरान मत करो हमारी को। ये तो स्वाभाविक लाल मा है जिसको आप कहीं पूर, पूर्व पूर्व दिवस के अलता का अविशेष जिसको आप समझ रहे हैं जिसको आप कहीं रात्रि के बचे हुए कल के अलता स्नान के बाद में भी उसका अविशेष समझ रहे हैं यह अविशेष नहीं है यह तो श्री प्रिया जी के श्री कोमल जो चरण स्वामी जी के उनका स्वाभाविक लालमा है इसलिए इनको रगड़ने की आवश्यकता नहीं है यह आपको भ्रम हो रहा है तो फिर सखी दूर भ्रम दूर कर देती है कि निर्माल्य नहीं है ये निर्माल्य दर्शन में नहीं निर्माल्य नहीं है बल्कि यह स्वाभाविक तो नखीश नखीश और अंग्रित इनकी आप पुरुषोभा पर्याप्त मात्रा में जो अतिशय शोभा है शोर्णिमा है लालिमा है यावक रंजितम अगा उसमें यावक माने आलता लगाने की आवश्यकता नहीं है परंतु वह फिर भी भगवत रोच फिर भी आलता लगाया जा रहा है सखिया आलता क्यों लगा रही हैं बोले भले सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं है पंत सूर्य का पूजन जब भी किया जाएगा तब विपक तो सूर्य को दिखाया ही जाएगा तो जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश रूप है फिर भी दीपक दिखाया जाता है ऐसे ही श्री चरण स्वयं लाल से युक्त है फिर भी इनको रंग से रंजित किया जा रहा और उसमें पुनर्ुक्ति दोष नहीं है यह विधि का ही जैसे निर्वाह किया जा रहा है भगवत किम दर दीपज रोषता सूर्य को दर छोटे से दीपक की रोच सामान्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है दिन कृतो दिन मानी सूर्य उसके लिए परंतु ननुजई मह परंतु फिर भी जैसे दीपक किया जा दीपक के द्वारा सूर्य का पूजन किया जा रहा है मनुजों के द्वारा इसी प्रकार यहां पर भी सख्तीगण श्री प्रिया जी के श्री चरण में अलता लगाती हुई विराजमान हो रही है ये हेतु अलंकार के द्वारा दिखा रहे हैं कि नहीं वो पुनरुक्ति नहीं है वह स्वाभाविक अन्य पंकजे अन्य कह रही है अली सखी वृथा अकृथा क्यों चरणों को घिसे जा रही है अलता लगाने की जरूरत नहीं है यावक अंग्रपंकजे स्वयं रागो से दिशाम रसायना इन अंगूठे का इन चरणों की लालिमा स्वाभाविक रूप में ही नेत्रों के लिए रसायन रूप है जिनको श्री स्वामी के उन चरणों का का दर्शन करने का प्राप्त हुआ उनके नेत्रों को रसायन की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से ही हो जाएगी उनका दर्शन करने की उनमें जावक लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए कोई सखी टोकती हुई कह रही है कि अरे विशाखा रहने दे रहने दे काय को लगाई जा रही है आलता ये चरणों की नई नैसर्गिक जो लालिमा है वही आंखों के लिए राघो असिध शाम रसायन शाम सुंदर के नेत्रों के लिए रसायन रूप है किंतु एक ए वास्तव गुणों से राधे के हाँ विशाखा जी जवाब दे रही हैं कि क्यों लगा रही हूं बोले इस तू सही कह रही है कि इस यापक की यहां पर जरूरत नहीं है परन्तु तो इसका एक लाभ होगा बोले क्या बोले श्री श्याम सुंदर के, केश, उन केश के भाग का रंजन अवश्य हो जाएगा तो उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी इसे लगा दे <laughs> बोले कितना व्यंजना के माध्यम से कि कभी श्री श्याम सुंदर जब प्रिया के मान को मनाने के लिए इनके चरणों में अपने सिर को रखेंगे और कहेंगे कि देह पद पल्लव मुदारम उस समय श्री प्रिया का यह अलग तक श्याम सुंदर की अलकावली के ऊपर लग जाएगा तो वहां पर यह काम आएगा अभी काम नहीं आ रहा है परंतु तो ये भविष्य में यह उपयोगी होगा इसलिए लगा लेने दो नहीं तो श्याम सुंदर की शोभा नहीं बढ़ेगी और हम श्याम सुंदर के अनुकूल नायक रूप में और श्री प्रिया की स्वाधीन भक्त का रूप में भटनी स्वरूप का दर्शन करके गौरवान्वित नहीं होगी इसलिए हमारे गौरवान्वित होने के लिए और को श्री प्रिया के निर्माल्य से अलंकृत होने का सौभाग्य हमको दर्शन करने का स्व अवसर प्राप्त होगा इसलिए ये ये लगा लेंगे ऐसे सब सखी आनंद पूर्वक श्री प्रिया जी का श्रृंगार करती हुई विराजमान हो रही है ऐसे श्रृंगार किया अब आगे इसके आगे श्री वर्णन करेंगे कि तो उस समय कोई नर्मदा नाम करके जो सखी है वो नर्मदा नाम करके सखी आई और वो श्री श्याम सुंदर पहुंचे हैं अब अः अखाड़े पर और वहां मल्लशाला में श्याम सुंदर जैसे आप मल्ल क्रीड़ा कर रहे हैं उस मल्ल क्रीड़ा का किशोरी जी के सामने वर्णन करें इस प्रकार प्रत्येक क्षण नव नव आनंद उनको प्रदान करने वाला यह रसमय स्वरूप श्री श्याम सुंदर का विराजमान है बोलवंडावन बिहारी लाल की जय जहां लीला की नित्यता और उसमें निज सुख इससे सर्वथा अभाव अन्य अभिलाषता शून्यता इन दोनों का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कहीं प्राप्त है तो वह श्री अष्टकालीन लीला स्मरण में है क्योंकि अष्टकालीन लीला स्मरण में कहीं निज का सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा सुख नहीं है सेवा ही परम फल है और वो नित्य तो उसमें स्टेबिलिटी भी है और उससे बढ़कर के एपिटोम कोई और दूसरा सुख का है नहीं पाक पराकाष्ठा सुख की और कहीं हो नहीं सकती है इसलिए अष्टकालीन स्मरण वही परम परम फल है शावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गिताय गौर हरीपुष्णु